इससे दिख नहीं और इसमें लोगों का जो साइज होता था हाइट होती थी वो 11 फीट द्वाबर युग के अंदर पाप बोले 50 परसेंट पुण्य 50 परसेंट फिर कलयुग आया तो कलयुग की कितने उम्र है चार लाख बत्तीस हजार और कलयुग में आयु 100 साल हाइट 5 फीट युग में पाप बोले सेवेंटी फाइव परसेंट और पुण्य केवल पच्चीस परसेंट ये चार चार युग चार युग यानी के चार युग जब एक हजार मरतबा घूमते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी का एक दिन आता है कितने है? एक दिन और एक दिन में ब्रह्मा जी के चौदाह मनु होते हैं तो एक मनु की जिंदगी जो गवर्नमेंट बताई गई है वो है सेवेंटी वन कितना हो गया इकहत्तर वर्ष वो इकहत्तर चतुर्युग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 तो स्वयंभु मनु का चरित्र आप सब भक्तों ने श्रवण किया तीसरे स्कंध में जिन्हें यहाँ कपिल देव जी का अवतार हुआ और इसी मनमंत्र में भगवान यज्ञ नारणायक है तो कौन से मनमंत्र में है भगवान स्वयंभु मनमंत्र में है हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे दूसरे जो मनु हुए वो है स्वरो चिस् ये के बेटा थे इस मनमंत्र में जो भगवान ने उतार लिया वो उतार लिया विभु, विभु नाम से केवल यहां पर नाम बताया जा रहे हैं किया क्या ये नहीं बताया इसी तरह से तीसरे मनु हुए उत्तम प्रियव्रत के पुत्र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 ये स्तुति देवताओं तक गई देवताओं ने सोचा भाई हमारा नाम तो लिया नहीं तो हम किसकी रक्षा करें ये स्तुति घूमती घूमती बैंकुट में भगवान के कानों तक चली गई भगवान ने कहा जो स्तुति किसी की नहीं वो हमारी हुई स्तुति अब भगवान उस गजेंद्र की रक्षा के लिए आ ही रहे तो गरुड़ जी को थोड़ा घमन हो गया गरुड़ जी ने कहा कि हमारे बिना तो कहीं आते जाते नहीं है बस जब ऐसा घमंड हुआ गरुड़ जी को भगवान समझ गए एक नीचे फंसा है और एक ऊपर फंस गया तो भगवान ने केवल गरुड़ जी किसी पीठ पर उंगली दी पर गरुड़ जी भगवान की उंगली को नहीं उला सके तो भगवान ने कहा गरुड़ कैसे रही तुम मुझे लेकर नहीं जाते हो मैं जब तुम पर बैठता हूं अपने चरण रखता हूँ तेरे परों पर मैं तुझे लेकर जाता हूँ इस तरह से भगवान गरुड़ जी पर अरुण होकर हरि अवतार लेकर आ रहे बोलो हरि अवतारे की जय हरि का अर्थ होता है कि पीड़ा को हरण करने वाले हरि अवतार लिए भगवान आ रहे हैं अब हाथी की दृष्टि पड़ गई और क्या कहा कि नारायणम अखिल्यम गुरु कि जगत गुरु नारायण विधि रक्षा के लिए पूर्वक कमल का फूल भेंट कर दिया भगवान को ऐसा लगा कि गरलू जी को लगेगा समय नीचे जाने में तो भगवान उसकी पीठ से कूद गए भगवान कूदे दौड़ कर गए भगवान ने हाथी की सून को पकड़े लिया जैसे ही हाथी को खींचने लगे तो पीछे मगरमच्छ भी खींचा चला आ रहा है तो भगवान को देखकर दया आ गई भगवान ने कहा अपने भक्तों का तो मुदार करते है ये हमारा वचन है पर मेरे भक्त के अगर किसी ने पैर पकड़ लिए तो सबसे पहले तो हम उसी का उधार करेंगे आज जैसे कि किसी ने बिजली के तार को पकड़ पकड़ रखा है उसे तो करंट लगेगा और अगर किसी ने उसको छू लिया तो उससे भी जबरदस्त उसको करंट लगेगा इस तरह जिन्होंने भगवान को पकड़ रखा है ऐसे वैष्णव ऐसे महापुरुषों के पैर पकड़ लो करंट आपके अंदर भी आ जाएगा अब महाराज इस तरह से भगवान ने सुदर्शन चक्र मारकर हाथी मगरमच्छ का मुंह फाड़ा इसका भी उधार कर दिया और हाथी का भी उधार कर दिया राजा परिषद ने सुखदेव को स्वामी जी से पूछ लिया भगवान ये मगरमच्छ हाथी कौन थे अरे जिनके लिए भगवान ने हरि अवतार लिया सुखदेव को स्वामी जी महाराज जी कहते राजन ये जो मगर था ना मगर ये हु नाम का गंधर्व था एक समय ये एक समय हुआ ये देवक ऋषि जो थे वो तालाब में तर्पण कर रहे थे नदी में उस समय ये हूं नाम का गंधर्व अपनी पत्नियों को लेकर आए बोले देखो मजा चकाते तुम्हें मजा दिखाते हैं ये गंधर्व नदी में गया और ऋषि का पैर पकड़ लिया ऋषि को ऐसा लगा कि मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया ऋषि की धड़कन तेज हो गई घबराहट होने लगी और ऋषि तुरंत नदी से बाहर आकर लंबी-लंबी सांस लेने लगे अब ये गंदर क्या है गंधरव क्या है उसके सामने जोर जोर से हंसने लगा हे ऋषि ने कहा मुर्ख तुझे शर्म नहीं आती हम इधर मगरमस्ते बाल बाल बच गए तुझे हंसने की पड़ी है अब उसने कहा महाराज वो मगर कोई और नहीं वो मगर मैं ही था अब तो ऋषि लाल किले हो गए मुर्ग़ तेरे कारण मुझे अग मेरा अगर हार्ट फेल हो जाता मेरा तो जन्म गया मेरा तो भजन गया जा मैं तुझे श्राप देता हूँ तू मगर बन जा अब तो ये गंधर्व रोने लगा बोले महाराज मैंने कोई अपराध थोड़ी किया आपके चरणों में आपके पैर ही तो पकड़े थे अब ऋषि ने कहा देखो भाई कही भी बात तो वापस आ नहीं सकती ऐसा कर तू पैर ही पकड़ता रहे तेरा उधार हो जाएगा तो पैर ही पकड़ने से उधार हो गया तो अब की बार किसका पैर पकड़ लिया हाथी का गजेंद्र का बोलो भक्त वसल भगवान की जय हाथी जो था हाथी ये द्रविड देश का राजा था इसका नाम था राजा इंद्रदुमन ये मले पर्वत गया था भजन करने के लिए उस समय जब अगस्त बाबा आए तो उन्होंने ऋषि को सम्मान नहीं दिया तो उस समय महात्मा को ठीक नहीं लगा कैसे घमंड हो जाएगा बोले मूर्ख तूने गुरुजनों को देखकर नमन की नमन खड़े होकर हाथी की बांधी बेटा है जब तुम्हें श्राप देते तू हाथी ही बन जा इस तरह से ये हाथी बन गया तो आज भगवान ने हरी अवतार लेकर गरा और गजेंद्र दोनों का उद्धार कर दिया बोले भक्त वसल भगवान की जय इस तरह से भगवान ने उद्धार किया इसी तरह से पांचवे मनु हुए रेवत ये तामस के भाई भाई थे और इस मन में भगवान ने वेंकुट अवतार लिया बोलो वेंकुट भगवान की जय वेंकुट अवतार के अंदर भगवान ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए एक धाम बनाया जिसका नाम था वेंकुट धाम किसके लिए बनाया पत्नी के लिए और जम के कौन बैठ गए सारे साधु संत भक्त जाकर बैठ गए क्या मजा लक्ष्मी की जो कहते निकालो इन सबको मेरे घर से ऐसे भगवान को हम बारम्बार नमन करते हैं छठे मनु चाक्षु के पुत्र हुए चक्षु छठे मनु हुए चाक्षु ये चक्षु के पुत्र थे और इस मंत्र में भगवान ने जो अवतार लिया था वो लिया था अजीत अवतार कौन सा अवतार लिया था अजीत अवतार और इस मंत्र इस मनमंत्र में हुआ था सागर मंथन किसमें हुआ था चाक्षु मनु के मनमंत्र में सागर मंथन हुआ था और उस समय भगवान ने अजीत अवतार लिया था क्योंकि उस मन मंत्र करने के लिए इन्होंने मंदरा चल पर्वत को उठाया तो मंदरा चल पर्वत क्या हुआ था वो गिर गया था तो उससे कहीं देवता और कहीं देवते दबकर मर गए थे तो परीक्षा महाराज जी ने सुखदेव को स्वामी जी से प्रार्थना करी प्रभु भगवान ने कैसे अजीत अवतार धारण किया था आप मुझे इस इसमें मंत्र की कथा सुनाइए। है सुखदेव जी ने कहा कि राजन एक समय दुर्वासा ऋषि कहीं से कहीं जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने इंद्र को देखा और उस समय इंद्र को इन्होंने अपनी माला पहना दी थी ऐसा वर्णन है लेकिन विस्तार से विष्णुपुराण में बताया गया विष्णु पुराण के पहले अंश के अध्याय अध्ययन में बताया कि दुर्वासा ऋषि एक दिन एक ए, विध्याधर विद्याधर से मिले और वे विद्याधर ने एक दिव्य माला अपने गले से उतार करके दे दी थी दुर्वासा ऋषि को दे दी थी तो दरवाजा ऋषि में माला पहनकर आ रहे इंद्र इन, इन, दिखलाई थी तो बड़े खुश हुए तो उन्होंने अपने गले से माला निकालकर किस को पहना दी इंद्र को पहना दी इंद्र ने माला उतारकर एरावत हाथी को पहना दिया और एरावत हाथी ने क्या किया उस माला को अपने पैर के नीचे कुचल दिया ऋषि क्रोधित हो ऋषि ने कहा मूर्ख घमंडी इंद्र तुझे अपनी श्री का बहुत घमंड है जहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं तुम श्रीहीन हो जाओ अब जब ऐसा श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने यह बात पता लगती देती गुरु शुक्राचार्य जी को अब तो शुक्राचार्य जी ने देवियो कह दिया जाओ आक्रमण कर दो अब आए दिन देवता देतीयों में क्या हुआ आक्रमण होने लगा लड़ाइया होने लगी सारे देवता ब्रह्मा जी को लिए जब भगवान की स्तुति करने गए प्रभु हमारी रक्षा कीजिए तो भगवान ने कहा हे देवताओं बात सुनो तुम्हारी जो श्री है न वो समुद्र में चली गई है ये तुम्हें कब मिलेगी जब तुम सागर मंथन करोगे और सागर मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते इसके लिए तुम्हें देवतियों की सहायता लेनी पड़ेगी अरे देवताओं ने कहा देवत्यो की सहायता हम तो उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते उनकी शकल देखना पसंद नहीं करते उनके पास जाए तो भगवान ने कहा बात सुनो सागर मंथन भी होने वाला नहीं कि बिना देवत्यों की सहायता से आप सागर मंथन कर नहीं सकते तो भगवान ने कूटनीति उपदेश दिया बड़ी कूटनीति भगवान ने बताई भगवान ने कहा देवों जैसे समय आने पर सांप ने चूहे से मित्रता कर ली थी एक समय क्या हुआ किसी ने चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा रखा होगा तो कुछ रोटी का टुकड़ा होगा चूह अपने चक्कर में भाग रहा था पिंजरे में और सांप चूहे को खाने के चक्कर में भाग रहा था तो क्या हुआ दोनों पिंजरे में कैद हो गए अब सांप ने सोचा कि मैं तो अपनी भूख अगर खत्म कर लू चूहे को खाकर पर जो सवेरे पिंजरे को देखने आएगा तो वो तो मुझे मार देगा बोलेगा लो हमने तो चूहे के चक्कर में पिंजरा रखा पर यहाँ तो सांप भी निकलते होंगे तो उस समय सर्प ने सोचा कि बुद्धि से काम लेना चाहिए तो सर्प ने क्या किया बोला चूहे भाई तुम मेरा आहार हो तुम मेरे दुश्मन हो पर अब मैं सब चीज खत्म कर रहा हूँ क्यों ना मित्रता कर लें चूहा भाई खुश हो गया हाँ बिल्कुल ठीक है तो सर्प ने कहा देखो चूहे भाई तुम्हारी जो दांत बड़े नोकील हैं और अभी सव, सवेरे होने में बहुत समय है ऐसा करो तुम अपने नोकीले दांतों से इस पिंजरे को काट दो ताकि तुम भी आज़ाद हो जाओगे और हम भी आज़ाद हो जाएंगे चूहा भाई बोला अरे भाई ये तो बहुत अच्छा काम आपने ठीक है <coughs> सर्प फन फैलाकर कर इसे खड़ा हो गया चूहे साहब फन के ऊपर खड़े हो गए और कट कट कट कट कट कट कर, कर, कर जो लकड़ी का हिस्सा था ना उसको काटना शुरू कर दिया अब सर्प ने देखा है मेरे जगह तो निकलने की बन गई तो सरप ने कहा बात सुनो आप जो ना क्योंकि सवेरा होने वाला था तो सरप ने कहा भाई आप मुझे निकलने दो मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है तुम बाद में आते रहना क्योंकि सांप ने सोचा कि मैं अभी इसको खा लेता हूँ मैं पिंजरे से निकल नहीं सकूँगा तो मेरा रास्ता बन गया मैं बाहर होशार होकर बैठ जाता हूँ चूहे साहब आएँगे फिर करने के इनका भोजन सर्प तो सावधान था इसलिए काल काल जो ना सावधानी देता है काल सर्व सावधान होकर बैठा था चूहे साहब अपनी मस्ती में मस्त आ रहे उन्हें पता ही नहीं कि लापरवाही चुर, लापरवाह चूहे की चूहे के साथ क्या होगा उस समय सर्प होशियार बैठे थे धे सर्प ने चूहे को खा लिया तो भगवान ने कहा कैसी रही देवता बोले समझ गए प्रभु वो तो कहते मिसाल देते को ही बनाना पड़ता है तो ये मिसाल या भागवत में ऐसे है कि समय आने पर सरप ने भी चुहे से मित्रता कर ली तो देवताओं ने काम समझ गए प्रभु हमें अपना मतलब निकालना हो देवताओं से और जब अमृत की प्राप्ति होगी तो फिर जय है ना इस तरह उस समय जो है वो बली महाराज देते तो इंद्र सारे देवताओं को लेकर बली महाराज जी के पास चला गया बली महाराज जी हैरान हो गए क्या आज ये सारे देवता मेरे पास कैसे आ गए स्वागत किया हे देवो कैसे आना हुआ इंद्र ने कहा देखो बली महाराज हम क्यों लड़ते हैं आपके पिता कश्यप हमारे पिता कश्यप आपकी माता दीति और हमारी माता अदिति जो दोनों बहने तो क्या लड़ना जो नाम मित्रता कर ले तो उस समय जो है भली ने कहा भली तो भोले थे भगत तो भोला ही होता है बोला ये बात तो आपने सत्य कही थी, ठीक है तो उस वक्त हुआ ये कि इंद्र ने कहा देखो भली महाराज क्यों नाम सागर मंथन करें? तो जब हम सागर मंथन करेंगे तो सागर मंथन से अमृत निकलेगा और जब अमृत निकलेगा तो आधा अमृत तो पी लेना आधा अमृत हम पी लेंगे बोले इससे क्या होगा बोले अमर हो जाएंगे लड़ेंगे पर मरेंगे नहीं ठीक है उस समय देवता देवती दोनों जने गए तो हुआ ये कि मंदरा चल पर्वत को उठाया जब मंदरा चल पर्वत को उठाया तो उस पर्वत के गिरने से कहीं देवता कहीं देव्य दबकर मर गए भगवान से प्रार्थना करी उस वक्त भगवान ने अजीत रूप धारण कर लिया बोलो अजीत भगवान की जय यही बात चली थी ना कि अजीत रूप भगवान ने क्यों लिया था इस कारण लिया था तो अजीत रूप भगवान ने जो धारण कर लिया था उस वक्त भगवान ने अब अप, अपनी जो न दृष्टि से कई देवता और कई देवत को जीवित कर दिया अजीत मतलब मरे हुए को जिंदा कर दिया मंद्राचर पर्वत को भगवान ने उठाया गरुड़ की पर रख दिया पीठ पर देवताओं को बिठाया देवती को भी बिठाया और उसके बाद जो है भगवान शीर सागर गए दूध का समुन्दर और वहां जो भगवान ने जैसे पर्वत को रखा तो पर्वत की हवा पानी में डूब गया उस समय देवों ने खूब भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया बोलो कच्चप भगवान की जय तो भगवान ने कच्चप कुर्म रूप धारण कर लिया और अपने पीठ पर मंद्राचल पर मद्राचल पर्वत पर को उठा लिया अब भगवान सोचते कि इसको हिलाए कैसे तो उस समय भगवान ने देवता से कहा जाओ वासु की नाक के पास वासु की नाक यदि इस पर्वत से लपेट जाएगा तब तुम इसको हिला झुला सकते हो मंथन करने के रसी भी तो चाहिए तो सब देवता देती जो है वासुकी नाक के पास गए वासु, वासु की नाक चौंक देवता देती हमारे पास आ गए कैसे आना हुआ बोले साहब सागर मंथन कर रहे हैं आपकी सहायता चलेगी चाहिए बोले क्या बोले तुम जो पर्वत से लपेट जाना हम तुमको हिला हिलाकर पर्वत को घुमाएंगे बोले अच्छा होगा क्या बोले अमृत लेगा तो वासुकी नाग ने तुरंत कह दिया कि हमें हिस्सा मिलेगा इसमें बोले हाँ भाई आपको हिस्सा मिलेगा चलो वासुकी नाग भी आ गए आवासों वासु की नाक मंदराचल पर्वत से लपेट गए तो एक तरफ आवासों की नाक की पड़ी थी पूछ और एक तरफ पड़ा था मुंह भगवान की इच्छा ये थी कि देवता पकड़े पूछ और दैत्य पकड़े मुंह पर दैत्य किसको कहते हैं जो उल्टा सुने द्वितीय स्वभाव है ना जलबाजी करने वाला उल्टा सुनने वाला वो दैत्य कहा जाता है तो उस वक्त हुआ ये कि भगवान ने क्या किया कि कहा कि हे देवताओं तुम ऊँचे खानदान के हो कश्यप ऋषि के बेटा हो तुम पकड़ो वासु के नाक का मुँह और ये देत्य सब पकड़ेंगे इसका आम मंगल पिछवाड़ा भाग देत्यु ने गवा रहे व वार, नीच खानदान के हम ही तुमको नजर आ रहे हैं बोले महाराज अगर ये कश्यप है तो हम भी कश्यप वंशी है इनकी माता आदिति तो हमारी माता भी दीती है सागर मंथन कब होगा जब हम देत्य पकड़ेंगे इसका इस किसका मुख और ये पकड़ेंगे देवता इसका आमंगल भाग पूछ भगवान ने कहा हो गया काम भगवान तो चाहते ही ये थे कि देवता क्या पकड़े पूछ और देवते क्या पकड़े मुँह आप जब उसको रगना आरंभ किया उसकी दुर्गंध जब आती थी तो उस वक्त हो होता ये था कि बेचारे देवते बोलते थे अच्छे बड़े बाप के बच्चे बन गए तो इस तरह से जो है खूब आरम्भ हुआ अब जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भगवान भी साथ लग गए खूब हिलाने लगे, खो भी लाने लगे उस समय सबसे पहले विष निकला अब विष को देख कर तो त्राई त्राई त्राई मच गई तो सबने भाई देवताओं ने और देवत्यो ने प्रार्थना किनसे करी महादेव से जब महादेव से देवता ने प्रार्थना करी उस समय महादेव जी अपनी प्रिय पत्नी सती के बगल में बैठे थे सती जी को शंकर जी ने पूछा क्या करना चाहिए बोले भाई लोक कल्याण का काम है जाइए अच्छा तो हमको विष पिलाना चाहती हो सती जी ने कहा हमने तो ऐसा नहीं किया उस समय शंकर जी प्रकट हो गया शंकर जी ने उस विष को पकड़ा और शंकर जी ने कह दिया राम क्या कहा राम राम पे मुंह खोला तट में हड़ कर लिया और माँ पे मुंह को बंद कर दिया शंकर जी उस विष को अंदर इसलिए नहीं लेकर गए कि मेरे भीतर बैठे हैं प्रभु राम मैंने जब कल्याण के लिए इस विष को पिया पर भगवान को भीतर क्यों भोग दू इसलिए शंकर जी ने उस काल को उस हलाल विष को कंठ में धारण कर लिया और शंकर जी का नाम बोले नीलकंठ महादेव की जय नीलकंठ महादेव हो गए तो कुछ बूंदे जब उसकी अमृत के नीचे उसकी विष की गिरी न उस विष की उससे सर्प बिच्छू जितने भी विशेल जानवर ने वो पैदा हुए उस बूंदो से अब फिर जो है सागर मंथन फिर आरंभ हो गया उस समय सागर मंथन से उच्च शर्वा नाम का घोड़ा निकला क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको एक सिंह वाले को यूनिकॉर्न क्या कहते यूनिकोन निकला एक सिंह वाला उसे बलि को दे दिया फिर सागर मंथन तो एरावत हाथी निकला और वह हाथी किसे दे दिया देवराज इंद्र को कौस्तंब मणि निकली तो मणि भगवान विष्णु ने धारण कर लिए और कल्प वृक्ष निकला तो इस वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया गया रंबा आदि अपसराय निकली इन अफसराओं को भी शुल्क में भेज दिया गया अब तो खूब सागर मंथन हुआ अब तो देवी माँ लक्ष्मी जी प्रकट हो गई बोलो लक्ष्मी मैया की जय लक्ष्मी जी के हाथ में वर माला थी भगवान ने कहा वर चुनने आई है तो ऐसा करें कि सब लोग लाइन लगाकर बैठ जाइए। ये अपना वर चुनेगी अब जो सागर मंथन हो रहा था ना सागर मंथन हो गया बंद अब शुरू हो गया स्वयं क्या हो गया शुरू स्वयं शुरू हो गया सब लाइन लगा कर बैठे हमको माला पहनाती इतनी खूबसूरत थी लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी सबको फेल करती हुई जा रही है लक्ष्मी जी ने कहा है तो बड़े तपस्वी गुस्सा नाक पर ही रहता है शायद भरगो जी होंगे फेल कर दिया आगे बड़ी लक्ष्मी जी बोले हैं तो बड़े सुंदर पर कपड़े पहनने का ढंग नहीं है शायद महादेव हो सकते हैं इतना तरह लक्ष्मी जी सबको फैल करती करती करती गई तो भगवान नहाने पर दृष्टि पड़ गई बोले ये भी बड़े खूबसूरत है पर कमी है इनके अंदर भी लो भगवान में कम ही कमी निकालती कमी ये है कि मेरी ओर देख नहीं रहे बोले यही अवगुण इनका सबसे बड़ा क्या होगा गुण क्योंकि मेरे अंदर तक किसी को देखेंगी नहीं फिर तो लक्ष्मी जी ने नारायण जी को माला पहना दी और तब से भगवान का नाम हो गया बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय तो इस तरह से हो गए लक्ष्मी नारायण तो अभी अभी हम कहीं से कोई कार्यक्रम कर कर आ रहे हैं तो अभी उन्होंने हमें बताया कि वो एक मशूरा हमने आपका माना तो अक्सर हम जहाँ जहाँ सत्संग करने जाते हैं हम कहते ना कि अकेली लक्ष्मी को मत बिठाओ लक्ष्मी नारायण जी को बिठाओ तो बोले महाराज बहुत प्रभाव हुआ इससे बहुत फर्क आया कि हमने जो लक्ष्मी नारायण को बिठाया इससे बहुत फर्क आया तो लक्ष्मी नारायण इस तरह से भगवान का नाम हो गया आगे चलकर वारुणी मदीरा निकली जो कि के इन्होने ले ली दे अब महाराज हुआ या कि एक अलौकिक एक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम था बोलो धनवंतरी भगवान की जय ये धनवंतरी भगवान प्रकट हो हुआ और उनके हाथ में एक दिव्य कलश था और उस कलश पे क्या लिखा था अमृतम अमृतम लिखा था तो कलश किसका था अमृत का कलश था और यहीं से जो है आयुर्वेद की स्थापना हुई आयुर्वेद प्रकट हुआ यानी के ये जो लोग धनतेरस के दिन, दिन लक्ष्मी जी का दिन मनाते तो ऐसा नहीं है इसमें भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे तेरस के दिन कार्तिक मास की तेरस के दिन कौन प्रकट हुए थे भगवान धनवंतरी ये प्रकट हुए थे और इसी दिन जो है जब वो अमृत लेकर आए तो आयुर्वेद भी आया जड़ी बूटियां आई तो हमें तो आयुर्वेद दिन बनाना चाहिए दिन भगवान धनवंतरी का प्रकट दिन बनाना चाहिएगा पर बनाते कुछ और दिन तो इस तरह से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर और देव्यो ने देवताओं से अमृत छीन लिया कलश छीन लिया और आपस में ये देवतीय जो है लड़ने लगे अहम पूर्वक अहम पूर्वक अहम पूर्वक पहले मैं लूँगा पहले मैं लूँगा पहले मैं लूँगा इस तरह आपस में लड़ने लगे उस वक्त हुआ ये कि भगवान ने अवतार ले लिया बोले मोहिनी भगवान की जय जब मोहिनी अवतार लिया भगवान ने तो सारे देवती उन पर मोहित हो गए पीले रंग के भगवान के हाथ में पीले रंग के भगवान ने साड़ी पहन रखी थी तो सब समय मोहित होकर सारे देवती ने क्या किया कि वह अमृत का कलश भगवान के हाथ में थमा दिया भगवान ने सोचा पहले पक्का कर लें उसके बाद ही काम करेंगे भगवान ने कहा तुम कश्यप ऋषि के बेटा बोले हाँ बोले मूर्ख अरे हमको मूर्ख कह रही है तो देतीय ने कहा आपने हमको मूर्ख क्यों कहा भगवान ने कहा मोहिनी के मूर्ख नहीं तो क्या कहूँगी ना जाने इस कलश के क्या भरा पड़ा इतना दिव्य कलश है मुझे जानते नहीं हो मुझे पहचानते नहीं हो और मेरे हाथ में थमा दिया अरे देतीयों ने कहा हमारा भला करने आई है बात भले की कर रही है तो देवियों ने जो है आपस में कहा कि हमने तुम पर विश्वास किया है और इसीलिए हमने ये अमृत का कलश तुम्हारे हाथ में दे दिया है एक तो ये अमृत और दूसरी तुम अगर तुम अपने हाथ से पिला दोगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा तो भगवान ने कहा ठीक है सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि गाला गाला अमृत नीचे है पानी वाला ऊपर है तो मैं ऐसा करती हूँ कि पानी वाला अमृत जो है वो देवताओं को पहले पिला देती हूँ गाला गाला अमृत तुम सबको बाद में पिलाऊंगी और दूसरा ये कि मुझे रोक टोक मत करना अगर तुम रोक टोक किए तो मैं तुम्हारे पास से क्या करूंगी चली जाऊंगी देव्य नगा में मंजूर है तो लाइन लगा कर बैठ गए एक तरफ देवता लाइन लगा कर बैठ गए और एक तरफ देवती लाइन लगा कर बैठ गए अब उस वक्त हुआ ये कि भगवान जी ने अमृत पिला रहे हैं देवताओं जैसे देवते सोचे अरे कलश खाली ना हो जागा तो भगवान मुस्कुरा कर देखे देवताओं को को देवते मोहित हो जावे रहे एक देवते बोले पता नहीं बचेगा भी नहीं बचेगा उस समय एक ने कहा चुप कर देख कितने प्रेम से पिला रही है और उसका पचन था तुमने कुछ गड़बड़ी करी तो मैं चली जाऊंगी बोले ठीक तो है राहू को शक हो गया राहु बोले हमने काले नीले पीले चलो कोई खूबसूरत हो तो कोई स्त्री तो देखकर कर मुस्कुराए तो अलग बात हम तो काले नीले पीले, ये उनको अमृत पिलाती है हमको देख कर मुस्कुराने लग जाती है कि अरे हमें तो गड़बड़ी लग रही है तो उस समय तो राहु देवता का भेष धारण कर सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया जैसे ही भगवान अमृत पान पी लगे सूर्य चंद्रमा को तो राहू ने भी पी लिया उस वक्त सूर्य चंद्रमा ने खड़े होकर कहा प्रभु ये नकली है ये राक्षस है इस तो उस समय भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन को काट दिया बोलो भक्त वस्तल भगवान की जय पर अमृत तो उसने पी लिया था इसलिए वो क्या हो गया अमर हो गया अमृत तो पी लिया था उसने लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से उसका गला काटा इसलिए उसका जो सर था वो राहु हो गया और जो धड़ था वो केतु हो गया पहले सात सैारे होते थे तो अब इन दो सयारों में इजाफा हो गया तो ये कितने क्या कितने हो गया नौ सैारे वो नौ ग्रह सॉरी क्षमा करना नौ ग्रह तो इस तरह से हमें शिक्षा लेनी चाहिए इस कथा से कि थोड़ा सा भी साधु संघ हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आ जाता है जबकि राहू कौन था ये राहू राक्षस था और इस राहु ने केवल सूर्य चंद्रमा का संघ किया बीच में और आज राहु को जो ना राहू को देवताओं में गिना जाता देव्यों में नहीं गिना जाता है यानी कि थोड़ी सी देवताओं की संगति से आज राहु देवताओं में शामिल हो गया तो इतनी मानता बता गई साधु संघ की वैष्णव की भक्तों के संघ की बोलो दीन बंधु भगवान की जय इस तरह से भगवान ने अमृत देवताओं को और भगवान अमृत मिला के अंतर ध्यान हो गया देवतु ने कहा वो सुंदरी कहा गई अरे स्तम ने कहा सुंदरी तोड़ी थी वो तो शाम सुंदर था वो तो हम सबको बेवकूफ बनाकर चला गया उस समय हुआ देवासु संग्राम अष्टम स्कंद के दसवेद्या में आता ये देवासु संग्राम बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था हमारे वैदिक इतिहासों के अंदर वेदिक इतिहास में दो युद्ध बड़े भयंकर बताए गए एक महाभारत का और एक देवासु संग्राम बली महाराज्य का युद्ध हुआ था इंद्र के संग कार्तिक के स्वामी जी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तारकासुर के संग वरुण देव का युद्ध हुआ था हेती के संग और मित्र देव का युद्ध हुआ था पहेती के संग धर्म राज्य का युद्ध हुआ था कालनेमी के संग और विश्वकर्मा ने युद्ध किया था माया दानव के संग तौष्टा ऋषि ने युद्ध किया था समरसुर के संग और चंद्रमा ने युद्ध किया था राहु के संग भद्रकाली मैया भी थी इसी अंदर बताओ माँ भद्रकाली में भी युद्ध किया है सुखदेव जी बता रहे हैं तो माँ भद्रकाली का जो युद्ध हुआ था वो निशुंब के संग हुआ था निशुम्ब और शुक्राचार्य जी का युद्ध बृहस्पति जी के संग इस तरह से देवसु संग्राम हुआ अब हुआ ये कि इसमें हुआ ये कि देवताओं ने सबको मार दिया यहां तक इंद्र के हाथ से बलि भी मर गए तो उस समय देव ऋषि नारायद जी आए देव ऋषि नारायद जी ने देखते को कहा कि आप अपने इस महाराज को उठाओ और उठाकर इसे लेकर जाओ शुक्राचार्य जी के पास ताकि वो संजीवनी विद्या से इनको क्या कर दे जीवित कर दे बोल भक्त भगवान की जय अब हुआ ये कि आगे चलकर जो है बलि महाराज के सब को लेकर चले गए थे और भगवान विष्णु ने माली और सुमाली वैसे थे तो ये तीन भाई माली सुमाली माल्यवान तो भगवान ने माली सुमाली को तो मार दिया था पर माल्यवान अपनी कन्या केकसी को लेकर चले गए थे पाताल में और वो ही माल्यवान रावण के नाना हुए माल्यवान तो भगवान ने इनका भी सर चक्र से काट दिया था इस तरह से देवताओं को अमृत की भी प्राप्ति हो गई और युद्ध में क्या हुआ जीत मूलभक्त वस्तल भगवान की जय अष्टम स्तंभ के बारहवें अध्याय में मोहिनी अवतार के विषय में बताया गया है क्या बताया गया कि मोहिनी अवतार को देखने की लालसा हुई शंकर जी को तो सही विस्तार से शिवपुराण के शत्रुद्र संता में कथा आती है कि बड़ी चर्चा हो रही थी कि भगवान ने एक अद्भुत रूप धारण किया मोहिनी का तो एक दिन शंकर जी अपनी प्रिय पत्नी को लेकर आ गए और भगवान से कहा के प्रभु मुझे आपका वो मोहिनी अवतार देखना है बड़ी चर्चा हो रही है अब भगवान ने कहा हो गया बस खत्म अभी उसका चक्कर छोड़ो बोले नहीं हमको देखना तो भगवान ने कहा अच्छा देखना चाहते तो भगवान अंतर ध्यान हो गया तो थोड़ी देर में शंकर जी क्या देख रहे हैं कि झाड़ियों के पीछे से पीली साड़ी पहने हाथ में गेंद लिए भगवान प्रकट हो गए बड़े खूबसूरत क्योंकि अरबों खरबों लक्ष्मी भी उनकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती और राधा उपनिषद में तो लिखा वो सबसे खूबसूरत है विश्व में पूरे असंख्य ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत श्री कृष्ण है भगवान इतने खूबसूरत हैं भगवान तो हुआ ये कि भगवान मोहिनी बन गए तो शंकर जी ये नहीं देख रहे कि वो रे भगवान शंकर जी वो रे कितनी सुंदरी है तो शंकर जी इतने मोहित हो गए अपने गणों को भी छोड़ दिया अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया और भगवान मोहिनी के पीछे भागे तो भक्ते भक्ते ना तो ऋषियों के आश्रम देखे ना नदी देखे न तालाब देखे ना पर्वत देखे ना वन आदि देखे केवल जा रहे हैं उस समय शंकर जी की शक्ति गिरने लगी तो भागवत में इतना विस्तार नहीं है शिव प्राण के रुद्र संता के अध्याय बीस में आता चरित्र ये सही तो उस वक्त शंकर जी ने क्या किया कि भगवान मोहिनी के हाथ को पकड़े लिया अब जैसे हाथ कैसे सरफ सरफ लगाओ कैसे हाथ पिसलता है तेल लगा या सरफ लगा कैसे पिसलता है ऐसे शंकर जी का हाथ पिसल गया काम को वश में करने वाले शंकर जी कामादि होकर मूर्चित हो गए उस समय जो शंकर जी की शक्ति गिरी थी उस शक्ति को सप्त ऋषियों ने पत्ते पर लिया और माता अंजना के कान में डाला था इस तरह शंकर जी का ही हंस माता अंजना के गर्भ में गया और शंकर जी के अवतार हो गए बोलो हनुमत लाल की जय इसलिए कहते ना शंकर स्वर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन तो ये है हमारे हनुमान जी शंकर जी के अवतार ये महादेव है हनुमंतलाल जी तो भागवत में प्रसंग नहीं है शिवपुराण का प्रसंग था तो उसी के साथ मिलाकर अब चर्चा आई तो चलो कहते चले गए सातवें मनु वेवा सत्य इस मनमंत्र में भगवान ने वामन अवतार लिया था इस मनमंत्र में क्या अवतार लिया था भगवान ने वामन अवतार लिया था भगवान ने और उस वक्त जब बलि महाराज जी यज्ञ कर रहे थे तो भगवान बलि के यज्ञ में गए और तीन पद भगवान ने भूमि मांगी थी चौथे मनु सा, सावरणी हुए इस मनमंत्र में भगवान ने सर्वभम अवतार धर्म किया भगवान इंद्र, इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर कर इस मनमंत्र में भगवान इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर बलि महाराज को देंगे कौन से मनमंत्र में सावरणी मनमंत्र इसके बाद जो मनमंत्र आएगा वो सा, सावरणी मंत्र होगा तो बलि महाराज किसको बलि महाराज को बनाएंगे राजा इंद्र और इसी मनमंत्र के अंदर अश्वत्थामा भी शराब से मुक्त हो जाएगा अश्वत्थामा सावनी मनमंत्र के अंदर ही सप्त ऋषियों में शामिल हो जाएंगे भगवान वेदव्यास जी और इसमें अश्वत्थामा भी होगा सप्त ऋषियों में ये होंगे जो हमारे सप्त ऋषि होते हैं ना देखो तो हमारी गवर्नमेंट कैसे होती है कि ये ये मनु गवर्नमेंट इसमें जो है ना हर हर में इंद्र बनता है इंद्र भी बदल जाते हैं और जो है ना ब्रह्मा तो वही रहते हैं तो इंद्र फिर कार्यकर्ता देवता होते हैंगे मनु बदल जाते हैं और और जो न इसमें जो न सप्तऋषि तो भी बदल जाते हैं तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए नौवे मनु वरुण के पुत्र वरुण देव ने पानी के वरुण देव ये तो बहुत दूर है भी, पुत्र वो हुए दक्ष सावणी और इस मन मंत्र में भगवान ने ऋषि बहुत लिया वो रिक्शा भला गया ये रिश्ता